नमस्कार दोस्तों मैं हूं अनुराग और आप सुन रहे हैं बोलती कहानिया आज आपकी सेवा में प्रस्तुत है हरिशंकर परसाई का व्यंग्य देशभक्ति की पॉलिश अर्चना चावजी के स्वर में तो आइए सुनते हैं देशभक्ति की पॉलिश मेरा एक दोस्त विदेश में है भारत पाकिस्तान लड़ाई के दिनों में मुझे उसका एक पत्र मिला लिखा था पिछली रात मुझे सपने में भारत माता ने दर्शन दिए मैंने कहा माँ तुम्हारी जय हो रही है हमलावर को मार कर भगाया जा रहा है तुम्हारे 45 करोड़ बेटे तुम्हारी विजय के लिए सर्वस्व बलिदान करने को तैयार है भारत माता ने कहा तुम्हे अपने देश की सही जानकारी नहीं है मेरी विजय उन 45 करोड़ के कारण नहीं हो रही रही है कुछ खास लोग हैं जिनके त्याग पुण्य से मैं जीत रही हूं। मैंने कहा कहा वे वे कौन लोग हैं हैं उन्होंने कहा, वे हर शहर में मैंने डरते डरते पूछा मेरे शहर में कोई है भारत माता ने कहा हाँ तुम्हारे शहर में भी फर्म कुंदनलाल लाल के मालिक कंचन बाबू है दोस्त इतना लिखकर भारत माता तो चली गई और मैं सुबह तक सोचता रहा कि अपने कंचन बाबू देश के लिए ऐसा क्या कर रहे हैं कि उनका नाम भारत माता की जबान पर आ गया है तुम तो मुझे फौरन उनके बारे में पता लगा कर लिखो पत्र मैंने पढ़ के रखा कंचन बाबू मशहूर आदमी है चौक में उनकी दुकान है वह अब रोटरी क्लब और लायंस क्लब के सदस्य भी हो गए हैं पिछले कुछ दिनों से मैं उनका नाम ज्यादा सुनने लगा था मगर मेरे लिए भी यह आश्चर्य की बात थी कि उनका नाम भारत माता विदेश में लेती है मैं सुबह उनसे मुलाकात करने चला चौक के इस तरफ के चौराहे पर भीड़ दिखी कंचन बाबू का नाम भी सुनाई दिया झांक कर देखा कि कंचन बाबू जूतों पर पॉलिश कर रहे हैं पास ही एक तख्ती रखी है जिस पर लिखा है देश रक्षा के लिए पॉलिश कराइए। कराई की सारी आमदनी राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में जाएगी। पॉलिश करते हुए कंचन बाबू अच्छे अच्छे लग रहे थे। थे, वे दुकान पर इतने अच्छे नहीं लगते थे जितने यहां हो सकता है देश प्रेम की भावना उन्हें तेज दे रही हो यदि हो सकता है कि उन्होंने सही धंधा अब पाया हो वहां बात करने का मौका नहीं था वे बहुत व्यस्त थे ऐसा लगता था जैसे भारतीय फौज मोर्चे पर खड़ी इंतजार कर रही है कि कब कंचन बाबू पॉलिश करके तेरे पैसे उसे भेजे और वह उसकी गोली खरीदकर दुश्मन पर दागे लगता था वे सारी भारतीय फौज का खर्च पूरा कर रहे हैं और सिर्फ उनका ख्याल करके फौज लड़ रही है मैं डरा मैं डरा कि इस वक्त इन्हें छेड़ने से कहीं अपनी फौज का गोला बारूद कम न पड़ जाए लौट आया मैं शाम को फिर उनके घर गया मैंने कहा कंचन बाबू आपका नाम भारत माता विदेश में ले रही है वे बोले तुमसे किसने कहा क्या भारत माता से तुम्हारा भी कोई संबंध है मैं घबराया मैंने बोला नहीं नहीं कंचन बाबू मैंने तो उनकी सिर्फ जय बोली है मगर आपके प्रति उनकी विशेष ममता है विदेश में मेरे एक दोस्त को उन्होंने सपने में बताया कि जिन कुछ लोगों के त्याग और पुण्य से उनकी जीत हो रही है उनमें आप भी हैं कंचन बाबू सकुच आ गए बोले अरे भाई यह तो उनकी कृपा है मुझ क्षुद्र का नाम याद रखती हैं। इधर ये इनकम टैक्स वाले हैं कि हर बार उन्हें खुश रखता हूं और वे हर बार भूल जाते हैं पता नहीं भारत माता इनकम टैक्स का महकमा बंद क्यों नहीं कर देती मैंने कहा आपसे वे खुश हैं उनसे कहिए ना वे बोले हाँ मुझे मिले तो मैं उनसे कहू कि माता तुम्हारे इतने महकमे चलते हैं इस एक को बंद ही करा दीजिए ना नए इनकम टैक्स अफसर को तो उनसे कहकर बर्खास्त ही करा दूंगा मैंने कहा कंचन बाबू आपने देश सेवा का यह तरीका क्यों अपनाया यही आ, ये पॉलिश वाला, वे बोले देश की पुकार मेरी आत्मा में गूंज उठी और मैंने प्रण किया की कि मातृभूमि के लिए मैं पॉलिश करूंगा मैं हफ्ते में दो दिन दो घंटे पॉलिश करता हूँ और सारी आमदनी सुरक्षा कोष में दे देता हूं मैं यह सिलसिला जारी रखूंगा एक बार जो चीज उठा ली उसे मैं जल्दी नहीं छोड़ता एक बार वनस्पति गी की एजेंसी ले ली तो अभी तक चल रही है मैं उनकी तरफ देख रहा था वे नजर बचा रहे थे बचाते बचाते भी नजर मिल गई तो मैं हंस पड़ा वे भी हंसती है बोले तुम्हें भरोसा नहीं हुआ अच्छा सच बताऊं? मैं बोला हाँ हाँ बिल्कुल सच वे बोले तो सुनो यार ये तुम्हारे चंदे वाले बहुत तंग करते थे मैंने पूछा कौन चंदे वाले वे बोले अरे यही राष्ट्रीय सुरक्षा कोष वाले तो हम चंदे वालों के मारे हमेशा परेशान रहते हैं रोज ही कोई चंदा लगा रहता है कभी गणेशोत्सव है तो कभी दुर्गोत्सव कभी विधवाश्रम आ जाते हैं तो कभी अनाथालय वाले आ जाते हैं अब ये राष्ट्रीय सुरक्षा कोश वाले आने लगे हैं मैंने कहा मगर कंचन बाबू अनाथालय का चंदा और राष्ट्रीय सुरक्षा कोष क्या एक एक से हैं? उन्होंने उत्तर दिया भाई अपने लिए तो एक ही है। चंदा चंदा सब एक मुझे तो ऐसा लगता है कि एक अनाथालय के लड़के बैंड बजाकर चंदा मांगते हैं और ये देश वाले नारे लगाकर वे अनाथों की परवरिश के लिए मांगते हैं और ये देश की परवरिश के लिए अच्छा फिर दूसरों को तो रुपया दो रुपया देकर टाला जा सकता है पर ये देश रक्षा वाले तो बहुत मुंह फाड़ते हैं कहते हैं दो हजार दीजिए तीन हजार दीजिए उन्होंने मेरी तरफ देखा मैं चुप रहा उन्हें अब प्रश्न की जरूरत नहीं थी वे मुझे समझाने लगे तो मैंने उन लोगों से कहा कि भैया देश की रक्षा करना है तो यह तो मैंने माना पर जरा किफायत से करो ना देश रक्षा क्या किफायत में नहीं हो सकती ज्यादा खर्च होता हो तो कह दो कि भाई इस भाव में हमको पूरा नहीं पड़ता वे क्या जवाब देते हैं वे कहते हैं कि कंचन बाबू देश रक्षा में किफायत नहीं देखी जाती देश प्रेम कोई धंधा नहीं है अच्छा भाई ठीक है जैसे तैसे ये गए तो दूसरे आ गए कहने लगे मजदूर भी महीने में एक दिन का वेतन सुरक्षा कोष में दे रहे हैं आप भी महीने में एक दिन की आमदनी दीजिए मैंने कहा देशभक्तों, मैं अगर मजदूर सरीखा करने लगूंगा तो मैं भी किसी दिन मजदूर हो जाऊंगा वे टले तो तीसरा गिरोह आ गया ये जरा तेज लोग थे रिकॉर्ड वगैरह देखकर आए थे आते ही उन्होंने गोली दाग दी कंचन बाबू दूसरे महायुद्ध में आपकी दुकान से अंग्रेज सरकार को दस हजार रूपए फंड में दिए गए थे जब आपने ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा के लिए इतना दिया तो अपने देश की रक्षा के लिए पांच हजार तो दीजिए देखो कैसी पकड़ की है दूसरा होता तो चित हो जाता पर मैं कंचन कुमार हूं मैंने जवाब दिया देखो भाई लड़ाई कमाने का मौका है गवाने का नहीं दूसरे महायुद्ध में हमारे पिताजी बन गए थे दस लाख कमाया तो दस दे भी दिया तो साहब और एक साल लड़ाई चलाओ अब 18 साल में यह एक ढंग की लड़ाई छिड़ी है पर आठ दिन भी नहीं हुए कि आप मांगने आ गए और तुम्हारे देश की लड़ाई से कुछ कमा ले तो तुम्हें भी दे देंगे इतना कहकर वे रुके तो मैंने कहा मैं यह जानना चाहता हूं कि यह पॉलिश करने की बात आपको कैसे सूझी वे बोले वही बता रहा हूं तो मैं इन चंदे वालों से परेशान था इसी बीच मेरा लड़का आया। वह लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ता है। उसने कहा कि, थे। थे कि राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में दो मैंने सोचा आधा जेब खर्चा इन्हें दे दू तो जिंदगी का मजा ही किरकिरा हो जाएगा एक रात मुझे तरकीब सूझ गई दूसरे दिन इतवार था मैं पॉलिश का सामान लेकर होस्टल के सामने बैठ गया और घोषणा कर दी कि मैं इतवार को जूतों पर पॉलिश करके सुरक्षा कोष के लिए पैसा इकट्ठा करूंगा बस फिर क्या था पैसा भी बचा और लड़के जय भी बोलने लगे यार तुम्हारी ये नई पीढ़ी तेज कैसे क्रांतिकारी विचार आते हैं इसके दिमाग में हम लोगों का नेतृत्व यही क्रांतिकारी पीढ़ी करेगी बस मैंने लड़के को गुरु माना और यह पॉलिश वाला काम शुरू कर दिया लोग मेरी बड़ी तारीफ करते हैं कहते हैं देखो इतना बड़ा आदमी होकर देश के लिए पॉलिश कर रहा है मैंने लोगों के दृष्टिकोण में ही क्रांति कर दी वे चुप हुए तो मैंने फिर पूछा और राष्ट्रीय सुरक्षा कोष वाले उन्होंने कहा वे मुझसे अब चंदा नहीं मांगते अब तो मैं उनके मुर्दाबाद के नारे लगवा सकता हूं कंचन सेठ से जब बात खत्म हुई तो मैंने यह सारा हाल लिखकर अपने प्रवासी मित्र को भेज दिया है साथ में यह भी लिख दिया कि दोस्त अगर दोबारा भारत माता तुम्हारे सपने में आए तो जरा ध्यान से देखना बात यह है कि इधर दुश्मन के घुस स्त्री का वेश धारण कर घुसकर आ जाते हैं मुझे शक है वे सपने में भी घुसने लगे हैं धन्यवाद